नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं आज संडे हैं और एक बज चुके हैं एक बजे आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस प्रोग्राम में किसी सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं एक लंबा जीवन का सफर उन्होंने तय किया होता है और उस जीवन के कुछ चुनिंदा पड़ाव को हम लोग जब उनसे जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं सुनते हैं उनकी कहानियाँ तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो इसी लक्ष्य को लेकर हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था आइए आज के इस्लामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष वैज्ञानिक कह सकते हैं हम लोग और 66 रनिंग में हमारे साथ बैठी हुई है अलका जी बहुत ही अच्छे मुस्कुराते हैं और मल्टी टैलेंट व्यक्तित्व है अलग अलग भाषाओं को जानती हैं इंग्लिश हिंदी मराठी गुजराती एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस मना बहुत सारी भाषाएँ उनके पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको इसकी जानकारी है और साथ ही साथ रिसर्च फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम किया है और टाटा इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ी हुई रही और काफ़ी अच्छा वर्क इन्होंने किया है और अभी भी लोगों को हेल्प करते रहती हैं तो एक मदद करने की जो भावनाएँ उनके अंदर है जो हम उनसे सीख सकते हैं जब आपके पास कुछ अच्छा एम्पल चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आप जान लेते हो समझ लेते हो, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और जब करते हैं तो वो खुशी आपको डबल मिलता है तो अलका जी बस खुश रहती हैं और खुशी बांटती हैं। तो आप सभी की तरफ से आज के इस्लामी जिंदगी कार्यक्रम में उनका वार्मेलकम बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबसे मिलने के कारण और मैं क्या कहूँ और कितना कहूँ क्योंकि ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं तो वो जैसा कि चार लाइन में रामायण कहने जैसा है मेरे लिए <laughs> आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे सकूँ जी जी जी जी अलगा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके पास जो अनुभव है वो हमें पता चल गया है तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को हम लोग धीरे धीरे आपकी पूरी कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे जैसे आप सिक्सटेक्स रनिंग है तो आज से अगर साठ साल पहले की बात मैं करूँ इयर्स अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करो तो कहाँ पर हुई और किस तरह का उस समय सिचुएशन था देखिए एक्चुअली मेरा जन्म तो कोंकण में हुआ सावंतवाड़ी में हुआ एक आ, किसान के घर में हो गया हुँ, हुँ। और अगर मेरे पिताजी बम्बई नहीं आते तो मैं अभी तक खेती ही करती रहती शायद उसी में भी खुश होती <laughs> लेकिन वो परमात्मा को शायद मंजूर नहीं था जी जी, जी। तो मेरे जन्म के बाद ही वो विले पार्ले में उन्होंने एक जमीन ले ली और अपनी बिल्डिंग बना दी और वो ही मुझे सभी बचपन की यादें है और अत्यंत गरीबी थी वो टाइम उनके पास पैसा ही नहीं था उसके पहले उनका एक उनका एक होटल था और लेकिन उनकी आदतें है कि देना है बस सबको तो पैसा कभी हाथ में रखा ही नहीं सबको बांटे रहे और मेरी मदर उसके कारण बहुत नाखुश थी क्योंकि वो बोलती है तुम्हारे बच्चों की जिंदगी है उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे पर है और तुम ऐसे पैसे बांटते रहे अभी मेरे लिए लिए तो दूध पीने के भी पैसा नहीं था उनके पास ऐसी परिस्थिति थी नहीं। नहीं। नहीं। लेकिन हम खुश थे <laughs> जी जी जी और खुशी का कारण क्या होता है मालूम है स्वातंत्र हमें कभी हमारे माता पिता ने ये करो नहीं करो कुछ नहीं हम सिर्फ उनके संस्कार देखे अपने आप ही सीख गए हुँ, हुँ, और मेरे नसीब से मेरा स्कूल बहुत अच्छा था जो कि अभी भी मैं एक्सट्रीमली प्राउड हूं पार्ले तिलक विद्यालय अम्मी राखू हिमालय ये हमारा ये था नारा था और सभी बड़े बड़े संस्कार देशो के संस्कार सच बोलने के संस्कार दूसरों का भला करने के संस्कार इतने हो गए और गरीबों के प्रति हमदर्दी जी जी जी अलगा जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे होगी आज के इस एपिसोड में और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप आज़ाद है तो खुश हैं तो बंधन फ्री जब हम लोग जीवन जीते हैं माना किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होता आ, अपने हिसाब से काम करने के लिए हमें जब आज़ादी मिलती है तो उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है तो जैसे कि आपने कहा कि आपका पिताजी उस समय जब आपका जन्म हुआ उस समय इतना फाइनेंशली स्टेबल नहीं थे लेकिन फिर भी धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी मेहनत किया होटल के साथ साथ जुड़े और फिर वो आगे बढ़े तो मैं चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन की कुछ यादें स्कूल या कॉलेज की लाइफ की तो जैसे मस्ती बरा हो या फिर कुछ आपको सम्मानित हुए हो आप किसी कल्चरल एक्टिविटीज में या स्कूल के समय में जो भी आपके साथ कुछ यादगार इवेंट्स जिसको कह सकते हैं अगर आपको अभी याद आता है तो मैं चाहूँगा कि उसे शेयर करें सी मैं तो सोचती हूँ कि हमारा स्कूल लाइफ स्कूल मींस फुल ऑफ फन हमने कभी पढ़ाई की ही नहीं और सी मराठी मीडियम होने के कारण जो भी सिखाते है वो तो सब समझ समझ सकते थे हम लकीली मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत होशियार थे उनकी चार डिग्रीज थी संस्कृत भी उन्होंने साइंस पर पुस्तक भी लिखी थी तो वो और मदर भी बहुत ही इंटेलिजेंट थी, थी। आगा। आगा। तो इसके कारण शायद हमें भी इतना बुद्धि का ये मिल गया था वर्षा मिल गया था तो कभी सीखने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी पढ़ाई करने की ना कभी हमारे माता पिता ने हमारी पढ़ाई कराई नहीं कभी हम क्लास में गए और जो भी सीखते थे वो मैं तो गृह पाठ गृह पाठ का मतलब होमवर्क होमवर्क वो भी कभी करती नहीं थी तो दो क्लासेस के बीच में जो पांच मिनट होते हैं ना हाँ। तभी करना और बस खेलते रहना खेलते रहना बातें करते रहना बस यही मजा हाँ। मजा मजा रे मजा मजा <laughs> <laughs> फिर एहसास कभी हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए आपको <laughs> नहीं, क्या हो गया मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया अच्छा अच्छा अच्छा क्योंकि उसका भी मैं कारण समझती कि ये सभी को भी करे चलेगा कि हमारे समाज में क्या होता है कि लड़की का जन्म इतना अच्छा माना नहीं जाता है। का तो सभी वेलकम होता है मैं दूसरी लड़की ही हो गई तो फिर सब थोड़ा लोग सब लड़का एक्सपेक्ट करते है अभी हुई लड़की करे क्या तो मुझे लगता था की आई एम अनवॉन्टेड और उसके मेरे पीठ पर एक मेरा भाई हो गया हाँ। तो सबको इतनी खुशी इतनी खुशी अरे ये लड़का लड़का <laughs> तो मुझे लगता था कि मुझे हमेशा वो आउट ऑफ द अगली डकलिंग से ही मैं अपने को वो जो लता मंगेशकर का गीत है ना एका तया होती बदके पीले सुरेख होते कुरूप वेड़े पिल्लू तयात एक तो मैं वो अपने को अगली डकलिंग समझती थी बहुत थोड़ी सी थोड़ी सी मुझे थी। एका तयात होती बदके स्कूल जो थी वो पूरी ब्राह्मणों की स्कूल थी और मुझे थोड़ा सा लगता था कि अरे हम ही <laughs> तो ब्राह्मण बट <laughs> तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी और मेरी इनफेक्ट जो स्कूल के टीचर्स थे उनको मेरी बहन तो बहुत ही होशियार थी <laughs> सभी चीज में पहली आती थी ये थे तो एक बार टीचर्स भी अरे तू इसकी बहन है वो इतना करती है तुम क्या मींस ऐसा नहीं।, नहीं तो मुझे भी लगा कि अभी मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए और पता नहीं जब मैं मैच्योर हो तो गई तब एट स्टैंडर्ड में सडनली नाइन्थ स्टैंडर्ड में सभी आठों क्लासों में वो दिन मुझे सबसे अच्छा <laughs> याद है क्योंकि वो दिन मेरे पिताजी मेरे रिजल्ट के लिए रिजल्ट के लिए आए थे स्कूल में और जो उस क्लास में पहला होता है उसका नाम अनाउंस होता है हाँ हाँ। तो वो बात करते थे कि इसके बारे में वो बोले नहीं हमारी ल, अल, उनको आशा थी कि मेरा ही नंबर पहला आएगा हम्म हम्म और वो आ गया वो इतने खुश हो गए और मैं मुझे भी ऐसा लगा मुझे मालूम नहीं था वो आए है हुँ हुँ। उन्होंने बाहर से ही सुना माइक पे की नवी मदे सर्वप्रथम अलका नार्वेकर वो घर गए पूरी मिठाई सबको मैं मैं आने के पहले सब मिठाई तैयार थी <laughs> <laughs> तो अभी भी मुझे वो आँख में पानी आता है उनकी वो खुशी <laughs> सही बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कालका जी के इस इवेंट को सुनकर इस बातों को सुनकर आपको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा स्कूल कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ऐसे यादगार पल होते हैं जिन्हें याद कर हमें जो है एक एनर्जी मिलती है एक खुशी मिलती है और वैसे ही अलगा जी के जीवन में भी ये बातें जो उन्होंने अभी बताई हमें तो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट सबके जीवन में आता है और हम लोग उस चीज़ को शायद समझ नहीं पाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं और हम उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे हम लोग समझ जाते हैं हमारे अंदर विशालता आ जाती है, एक समझ पैदा हो जाती है तो उसके बाद जो हम लोग कार्य करते हैं वो यादगार हो जाता है और लोगों को लगता है कि अरे नहीं इनके अंदर भी कुछ खास है तो इसी तरह उनके पिताश्री को लगा कि मेरी लड़की ये अलका भी बहुत कुछ कर सकती है और वो सबूत उनको मिल गया और उसकी खुशी वो अपने घर में इनके आने से पहले ही मिटाया बाँट चुके थे <laughs> तो चलिए ऐसे बहुत सारे यादगार पल हमारे जीवन में जो है एक मोटिवेशन का फैक्टर करते हैं हम इन्हें बस याद करते रहें और अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहें अलका जी फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कौन से एक ऐसे शिक्षक बहुत सारे टीचर्स आप देखे होंगे लेकिन फिर भी कुछ हमारे टीचर्स जो हैं उनकी बातें या फिर उनकी जो आदतें हैं या फिर उनकी जो मोटिवेशनल टॉक्स है वो हमें याद रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ स्कूल या कॉलेज में जो दो तीन टीचर्स जो आपको बहुत मोटिवेट करते रहे उनके शब्दों से तो उनके बारे में बताइए हमारे दो सर जो सहस्र बुद्धे सर जो हमारे प्रिंसिपल वो नहीं, बहुत नहीं। ही अच्छे थे आदर्शवादी थे अच्छा, अच्छा अच्छा गरीबों के लिए हमेशा उनके प्रति सहानुभूति थी उन्हें उसका गहरा असर मेरे पे पड़ गया वो हमें जोग्राफी सिखाते थे और वो भी जोग्राफी जैसा सब्जेक्ट भी इतना इंटरेस्टिंगली सिखाते थे की, और मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी बिकॉज मेरी बहन उनको अच्छी लगती थी तो उसके <laughs> <laughs> देखिए ऐसा भी होता है, है? सही है आ, आप उसकी शो बहन है <laughs> तो मैं भी उनको अच्छी लगने लग <laughs> और वो भी एक अच्छी तरह से सी, क्या होता है मालूम है ऐसे ही रिलेशनशिप्स जिंदगी में पैदा होते है <laughs> जिसे तुम अच्छे लगते है वह तुम्हे अपने आप ही अच्छा लगने अच्छा लगता है उसके लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है हुँ, हुँ, तो ये जो रिलेशनशिप होती है ना वो म्यूचुअल होती है और वो हमें जिंदगी में भी बाद में भी जब भी हम सोचते हैं कि स्त्री पुरुष वो एक साथ अच्छी तरह से रह सकेंगे जब दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे हुँ, हुँ, और यही अगर मैं समाज को यही कहना चाहती हूँ कि लड़की के पसंदी पर भी आप विश्वास आपको करना पड़ेगा हाँ करना पड़ता है कि अभी तक हमारे गाँवों में इसमें सिर्फ मातपिता कहते हैं कि इसके साथ शादी करो और हमारी लेडीज भी बिकॉज वो योगयुक्त तो होती है अच्छे संस्कार वाली होती है तो जो कैसा भी होता है उसको अच्छाई मान के आगे चलती है वो बात तो अलग है बट अगर उनको मैचिंग मिल जाएगा जैसे कि लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो तो उनका संसार भी सुखी होगा और उनके बच्चे भी सुखी हो आई थिंक बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने के लिए माँ बाप का एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बर्ताव बहुत बहुत जरूरी टीचर्स और कौन है जो आपको मोटिवेट करते रहे बहुत थे तिनईकर लेडी बाई थी हाँ। देन पढ़ाई सर थे अच्छा और एक हमारे पिटी के सर हाँ पेंडार कर संस्कृत के सर थे वो तो मुझे कहते थे आपको जगन्नाथ शंकर मिलनी चाहिए <laughs> मैं मेरा संस्कृत ये हो के भी वही मैं सोचती मेरे संस्कृत बहुत अच्छी भाषा थी <laughs> इसलिए क्योंकि बुद्धि थोड़ी सी एक्सेप्शनल ही थी <laughs> सबको अजब लगता था कि ये एक्सेप्शनल है <laughs> क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी कम मैं सुबह उठ के पढ़ाई करती थी <laughs> जमीन पे बैठ <बाइट> के <laughs> एक दो घंटे की इवन एस में भी ज्यादा पढ़ाई नहीं तो भी सब सोचते थे मेरिट में आऊंगी तो नहीं आई वो एक शौक ही <laughs> था सेटबैक था सभी को जी. लगा कि मुझे बहुत दुख होगा पर आ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं मैं <laughs> जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने स्कूल लाइफ में जो टीचर्स हमारे होते हैं जैसे कि माता पिता के बाद उन्हें ही हम आदर्श मानते हैं और उनके द्वारा हमको बहुत सारी ज्ञान मिलती है जीवन में जो हमें आगे बढ़ने के लिए या जीवन चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं और उसके साथ में जो आदर्श या प्रेम भाव की बातें होती हैं एक दूसरे से जैसे बात करने वाली बातें आती हैं उन्हीं से हम लोग सीखते हैं और कहीं ना कहीं उनकी यादें हमारे जीवन पर साथ चलती हैं तो आपने जैसे शस्त्र बुद्धे या फिर पांडारकर ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम लिया है जो ये हमारी जीवन में एक माइलस्टोन बनते हैं मोटिवेटर्स होते हैं ये और इनके द्वारा हम अपने जीवन को सवारते हैं सजाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर से अलका जी से बातें करेंगे आप सुनाए हैं रीड मॉट वन सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कते रहो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 ना आजादे इंसान अंदाज क्यों बुलामाना ये नहीं झुकाने के लिए सद ये नहीं झुकाने के लिए तूी है दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आज के हमारे खास सलामी ज़िंदगी के स्पेशल गेस्ट अलका जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और सिस्टिक्स रनिंग में भी हमारे साथ बातें कर रहे हैं तो खुशी होती है आजकल तो 50 60 के बाद तो आदमी कहते हैं कि बस ऊपर क्या काम हो गया है आपका <laughs> गरवाले भी यही सोचते रहते हैं कि है लेकिन फिर भी आप आप 66 में अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं हेल्थ कैसा रखते हैं और कैसे आप सोशल वर्क करते हैं ये तो भगवान की कृपा है <laughs> क्योंकि मैं भी मैं, मेरा पहले से ही मैं दूसरों को मदद करने में दूसरों की सेवा करने में क्योंकि मैं हमारा हमारा जो ये था कल्चर हाँ हाँ हाँ. वो उसका गहरा असर था कि हमेशा दूसरों के लिए ही काम करना है हुँ, हुँ, हुँ. और बच्चों के लिए तो मैं जैसा कि तन मन धन सब कुछ बच्चे ही हुँ, हुँ, हुँ. इसी तरह से मैं करती थी उनको सिखाया भी मैंने ही सिखाया हुँ, हुँ. मैंने कभी उनके लिए ट्यूशन वगैरह नहीं और हुँ. सिखाना भी मैं बोल के सिखाती थी स्टोरी कह के, के सिखाती थी हुँ, हुँ. मेरे लड़के का तो सीखने में ध्यान ही नहीं था वो तो खेलता ही <laughs> तो उसको मैं खेल परिभाषा में ही सब कुछ मैनेजमेंट सीखना है ना मैनेजमेंट क्या होता है टीम को संभालना होता है, ये होता है है और पहले आधा घंटा तो फुटबॉल की बातें उसके बाद तो बोलना चालू होता था कभी कभी मेरे पति मुझे डांटते भी थे तुम क्या भाषा शिक्षा कर, सिखाती है दूसरी बातें करती <laughs> बट वो करती हूँ तभी उसका ध्यान अल्टीमेटली वो रियल सब्जेक्ट पे आता था हाँ। तो ये हमें बहुत बच्चों की साइकोलॉजी समझना मानसिक हाँ। शास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट है जी, जी, जी. जब बच्चा खुश होगा तभी तो ही वो सीखेगा तुम उसको दाट के कभी सिखा नहीं सकते हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ये एक बहुत अच्छा मैं संदेश सभी को देना चाहती हूँ कि बच्चे को और ऐसा बच्चे को जबरदस्ती से आप बिठाएंगे चलो चार घंटा बैठ तो वो फिजिकली बैठेगा क्योंकि हमें मालूम है की सी अभी ब्रह्मा कुमारी तो सबको वही ज्ञान देने के लिए यहाँ बैठी कि तुम्हारा ये शरीर ये तुम ये शरीर नहीं है उसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है हुँ. वो आत्मा है वो ही सच्चे तुम हुँ. तो उसी तरह बच्चों को भी हम आत्मा समझ के उनको उनके साथ बरता होना चाहिए हुँ, हुँ, ये हुँ. तो ये मुझे शायद पहले से ही क्योंकि मैं आत्मिक अभी मुझे लगता है मैं तो आत्मिक लेवल पर ही जीती थी तो आपका खाना पीना हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज आप करते हैं ऐसा तो मै, मैं मैं बचपन में बहुत खेलती थी स्कूल में भी खेलती थी और दौड़ने में बहुत अच्छी थी स्कूल की टीम में जाती थी खो खो कहीं इवन कबड्डी की भी टीम में मुझे लेते थे क्योंकि मेरे पास स्किल था मैं बहुत पतली थी बट स्किल <laughs> और खेलने में अच्छी थी और इसलिए खाना पीना इतना जरूर नहीं पड़ता इफ़ यू आर ऑल द टाइम एक्टिव एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती जो स्कूल में कभी कभी क्लास uh, में वगैरह करते हैं कभी कभी किया नहीं <laughs> लेकिन वो था और खाना भी हमारे घर का अच्छा था हुँ, अभी हुँ, मैं सोचती हूँ ना कि ये जो आप कहते हैं न वो ड्रम स्टिक्स सहजन वो हमारे डाल में मेरी मदर हमेशा? हमेशा डालती थी रोज क्यों हमारी और वो मुझे हमें बहुत अच्छा लगता था <laughs> तो मैंने तो पूरे बचपन में वो ही <laughs> देखो अपने आप हो गया। सही बात है, है ना? जी, जी, जी। आप हेल्दी हाँ, चीज़ है की मेरे पिताजी रोज आते समय फ्रूट फु, फु, बॉक्स ही समझो अपने रूमाल में बांध केला और फ्रूट लेके आते थे और मैं भी स्कूल में जाती थी दोनों मेरे डब्बे में भी वो सुखा मेवा वा मीन ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट तो सभी लड़कियां भी मेरे पास से मिले अरे क्योंकि उनको इतना देखते भी नहीं थे फ्रूट हाँ। बट मेरे पिताजी का ये ज्यादा था और एक मैं सभी को कहना चाहती थी वो मुझे मैं तीन साल की थी हाँ। तो वो धूप पे मैं बिठाते थे डी हाँ, हाँ। विटामिन मिले करके हाँ, हाँ। तो वो उसे भी मेरी तबीयत के मुझे टचवुड कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए दो तीन बातें जो है आपसे सीखने को मिलता है एक आपका जो डाइट था वो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स आपको खाने को मिलते थे और ख़ास जो ड्रमस्टिक की बात आपने कही सैजन की फली वो हमेशा आपके घर में जो दाल बनती थी तो माँ उसमें डाल देती थी तो वो एक टेस्ट भी बन जाता था और वो हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हेल्थ के लिए भी अच्छा था तो इसके वजह से आप अभी भी हेल्दी वेल्दी और किसी भी तरह का कोई बीमारी आपको नहीं है तो अच्छा लगता है जब हम लोग इन सारी चीज़ों को और सबसे अच्छी बात लगी कि मुझे अगर आप एक्टिव रहते हैं तो बीमारियों से दूर रहते हैं एक्टिव नहीं है तो बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आप अगर खाली बैठे हैं तो शैतान का घर कहा जाता है तो इसीलिए अगर आप एक्टिव नहीं हैं नेचुरल है कि आप किसी बीमारी के साथ जुड़ रहे हो या आप अपने आप को बीमारी के खाई में डाल रहे हो तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को देख मुझे लगता है कि वेन यू आर ऑलवेज़ एक्टिव कुछ कर रहे हो तो फिर आप बीमारी से भी दूर रहते हैं और अपेक्टिव होने के नाते आप कुछ सोशल वर्क कीजिए या कुछ अच्छा सोचिए कुछ अच्छा वर्क कीजिए ताकि अपना और दूसरों का कल्याण हो सके तो इस तरह की बातें जैसे कि आप सोचना शुरू कर देते हैं एक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं तो अच्छा लगता है कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या करें कुछ काम तो रहता नहीं है फिर तो सोना रहता है या खाना रहता है <laughs> तो ऐसा नहीं है, अलका जी जो है अभी भी एक्टिव है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटे बड़े प्रोजेक्ट में अपने आप को जोक देती है और दूसरों को मोटिवेट करते हुए खुद उस पर काम करती हैं तो कहने का बव यह है कि आप रिटायरमेंट के बाद तो और ज़्यादा बिज़ी लाइफ आप कर सकते हैं अपने आप को क्योंकि जब तक आप काम करते हो तो आठ घंटा आपका फिक्स है ड्यूटी लेकिन फिर बाद में आपको टाइम बहुत कम मिलता है तो उसमें आप उस सोचते हैं कि कुछ करना है फिर भी करते रहते हैं लेकिन जैसे आप ये सोचेंगे कि रिटायरमेंट के बाद मैं कर लूँगा तो रिटायरमेंट के बाद आप नहीं कर पाते क्योंकि पहले से आपने कुछ आदत नहीं डाली अगर पहले से आदत हो तो चीज़ें जो है इजी हो जाता है और फिर रिटायरमेंट के बाद आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि आपके पास पहले से वो संस्कार थे आप काम करना चाहते थे तो वो सारे लोगों के साथ आप जुड़ जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हो तो सबके साथ जुड़ते जुड़ते आपका वर्क जो है बढ़ जाता है और आप बिज़ी हो जाते हैं और हमेशा एक्टिव आप रहते हो जिसके कारण आप बीमारियों से दूर रहते हो और एक अच्छा काम आपसे होता रहता है तो उसकी खुशी भी आपको मिलती है तो आप बीमारियों से बिल्कुल दूर पहुँच जाते हो तो आइए बहुत ही अच्छी बातें हैं कि एक्टिव रहना ही जीवन में सबसे अच्छा सुख देता है दूसरों को भी सुख मिलता है और ख़ुद को भी सुख मिलता है आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में एक गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर से अलका जी से बातें करेंगे आप सुना है रिडोम नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुराते रहो जाने कहा गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी थे राह में नजरों को हम छाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे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 तो वही आगे बढ़ते हुए अलका जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जैसे कि हम लोग जब भी पढ़ाई पूरा कर लेते हैं स्कूल लाइफ हमारा पूरा हो जाता है एजुकेशन हमारा पूरा हो जाता है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि एक डिसीजन लेना पड़ता है काम करे शादी करे या फिर कुछ और करें <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आपका एजुकेशन पूरा होने पर आपने किस तरह से आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया क्या क्या चीज़ें आपने शुरू की एजुकेशन पूरा होने के वो टाइम बहुत गंभीर अवस्था थी हमारी <laughs> क्योंकि मेरे पिताजी को दारु का हो गया था और oh. और उसके कारण, और उसके कारण कारण उनका जो बिजनेस था उसमें उनके पार्टनर ने सब कुछ वो बहुत अच्छा चलता था <laughs> और पार्टनर ने सब कुछ ले लिया और माँ पूरा टाइम लगभग रोती ही थी <laughs> काम करती थी बट मन से एकदम दुखी थी और फादर को हमें संभालना पड़ता था क्योंकि उनका जो इतनी ये थी कि उन्हें थोड़ा सा बहुत ही सेंसिटिव थे वो हुँ, हुँ. बहुत ही इमोशनल थे और थोड़ी सी भी कोई मि मित्रों ने उन्हें दारू का व्यसन लगा या एक बार व्यसन लगा तो छूटना मुश्किल तो वो उनको खुद का भार नहीं रहता था कितने टाइम हमें रास्ते से उनको खेच के लेके आना पकड़ के लेके आना पड़ता था <laughs> और वो हमें बहुत बेकार भी लगता था कि हमारे फादर ऐसे <laughs> पर तो भी प्यार तो होता ही है अपने अपने लोगो से तो प्यार होता ही <laughs> तो वो बहुत डिफिकल्ट काम था और मेरे लिए मेरे पीछे, मेरे पीछे दो भाई थे हुँ, हुँ. तो जैसे कि मैं उनका संभाल ही करती थी माँ बनकर <laughs> सच्चे मुझे अभी भी वो दो भाइयों के लिए मैं मदर फॉर like <laughs> तो मैं बहुत ही पहले मदर ही मदर का रोल रही है जैसा कि परमानेंट <laughs> हो गया है अभी मैं कहा भी कोई भी आते तो मैं उनकी मदर पहले हो जाती <laughs> देखभाल करती <laughs> तो जो turning point हाया, क्या था कैसे turning point ऐसा आया कि मुझे जॉब मिल गया जॉब मिलना क्योंकि पैसे की कमी थी घर में दो भाई छोटे मदर और वर्किंग नहीं पिताजी की आमदनी ये हो गई थी तो मुझे तो नौकरी करनी पड़ती थी एम हो गई साइंस में नौकरी की बोलिए बहुत ही कठिन कथी, मिलना कठिन था अच्छा। बट मैंने जो दिल्ली पहली मिली वो नौकरी ले ली किसी ने बोला अरे तुम इतनी सीखी बढ़ी वो नौकरी एकदम साधारण ही थी नहीं। लेकिन बेगर्स आर नॉट चूजर्स ये मैं सभी को मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तुम्हें पैसा चाहिए तब तुम ऐसा नहीं मुझे ये चाहिए वो जो भी मिले वो तो मेरी पहली नौकरी ऐसी मिली लेकिन दूसरी नौकरी मुझे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मिल गई और वो भी बहुत ही अच्छी कहानी कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हो गया एक्सेप्शनली गुड हो गया कि के में ये पहली ऐसी घटना थी महिला हो, होकर टेक्निकल फील्ड में एंट्री अप्लाई एक चीज के लिए किया और मिला प्रमोशन पहले ही अच्छा ज्वाइनिंग के टाइम ही प्रमोशन मिला हा जी फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने तो वो तो मेरे लिए खुला मैदान था और मैं सोचती थी कि जैसे कि मैं मैं हमेशा सोचती थी लोगों का भला करूं मैंने वही टाइम एक लिखा था मैं जर्नैलिस्ट का कोर्स करने जाती थी कि कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर से हम 100 परसेंट लिटरेसी ला सकते यही मेरा सब्जेक्ट है और मेरा वो जो इसी विजन ही थी हुँ, हुँ. और इसलिए कंप्यूटर पे आपको पता नहीं होगा कि कंप्यूटर के ऊपर का वो हमारा ही वी है जो इसकी जो शुरुआत की जो है वो अभी ओपन सोर्स होके जाते है हुँ. मंगल जो फॉन्ट है वो मेरे प्रोफेसर आर के जोशी जो अत्यंत नामी ये थे डिजाइनर्स उन्होंने पोस्ट का जो ये है ना लोग वो उन्होंने ही डिजाइन किया था पहले का अच्छा अच्छा हाँ तो वो आईआईटी के इसमें करते थे तो उनका और मेरे बहुत ऐसी फ्रेंडशिप हो जाती थी क्योंकि दोनों को देश प्रेम था संस्कृति का प्रेम था संस्कृत के लिए ही था और उनके लिए साथ मैंने जो एक काम किया था वैदिक संस्कृत स्टैंडर्डाइजेशन मुझे खुशी है कि उसके कारण अभी अपना संस्कृत वैदिक संस्कृत कंप्यूटर पे जाके पहुंचाएं <laughs> और यूनिकोड में कि जो यूनिकोड में रहने से फायदा क्या है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं जी जी जी यूज इट इज सेव करना है। <laughs> वो स्टैंडर्डाइजेशन में भी मैंने बहुत काम किया <laughs> और मेरी जो इनकोडिंग स्कीम थी <laughs> ये यूनिकोड से ही बढ़तर है ये कभी इस लोगों को पता चला उसको रूपांतर नाम के पूजा कहा जाता है hmm. वो सभी लोगों तक अपने आप पहुंच गई hmm. जिसको अभी उस, उसका कीबोर्ड फोनेटिक करके इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है इवन गूगल माइक्रोसॉफ्ट इट हैज बिकम लाइक अ फोनेटिक कीबोर्ड। बोर्ड बिकॉज वो स्कीम ही इतनी संस्कृत का ही ये हैस्पिंग hmm. hmm. hmm. थिंग्स उसके लिए डिजाइन किया था कीबोर्ड पे hmm. Hmm. और वो होने के लिए अपने आप सभी क्योंकि क्या है उसमें और यूनिकोड में फर्क क्या है कि यूनिकोड ने हर एक भाषा के हरेक क को अलग अलग कोडिंग दिया है मेरे रूपांतर में क के लिए एक ही कोडिंग भले वो हिंदी में हो गुजराती में हो किसी में भी हो उसका क्या कारण और, और इंग्लिश में भी के सो उसका कारण क्या होता है मेरा पूरा कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर लिखने के लिए जब कंप्यूटर पे कंप्यूटर पे इंडियन भाषाएं नहीं थी तभी भी हमने सभी सॉफ्टवेयर्स इंडियन भाषाओं के लिए कर दिए और आप जो आज एंड्रॉइड वगैरह में देखते देख रहे हैं वो, वो सबके लिए <laughs> ये जो हमारा फंडामेंटल वर्क है इनकोडिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है बाकी सबने क्या किया कि दिखाने के लिए फोन दिखाते है बट उनका जो स्टोरिंग है वो मैनिपुलेश्स के लिए इतना लाभदायक नहीं है हमारा क्या था उसके लिए क था और उसको मैंने शॉर्टिंग के मैं इनफैक्ट जो मेरा सबसे पहला और बड़ा काम था वो था इंग्लिश डिरेक्टरी को हिंदी में कन्वर्ट करना करना अच्छा उसके लिए सेवन मैग्नेटिक टेप्स वो टाइम थे mm -hmm. और सभी डेटा अंग्रेजी में थी कंप्यूटर पे इंग्लिश हिंदी था ही आ, नहीं था ही नहीं ठीक <laughs> है तो अभी हिंदी में लिखे कैसे <laughs> बोलिए सही बात है तो उसके लिए थोड़े से प्रिंटर्स थे तो प्रिंटर्स के लिए महीने हमने पहले तो ये लिखे इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में उसको वर्ड है, है, है ये करने के लिए जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हमने पहले लिखे।, वो पहले लिखे और बाकी सब जो कर, करना होता है वो सब हमारे रूपांतर में कर दिया और इसलिए वो पॉसिबल हो गया नहीं तो शॉर्टिंग करना इंग्लिश का मराठी और इंग्लिश का हिंदी और उसका शॉर्टिंग करना उसके लिए शॉर्टिंग के लिए मैंने 40 प्रोग्राम्स लिखे इतना डिफिकल्ट और एक साथ हम सभी डेटा भी नहीं ले सके नहीं। मैंने तीन कम्प्यूटर प्रकार के कंप्यूटर यूज की, <laughs> क्योंकि वो टाइम आपको पता भी नहीं होगा कि कंप्यूटर में इवन स्टोरेज इतना कम था एक लाइन कंप्यूटर पे नहीं लिख सकते ई नहीं था हमारे साथ मेरे कलीग ने उसके ये किया ईमेल की शुरुआत आप ये मानेंगे नहीं वो मेरे कॉलीग ने जो काम किया है उसके ऊपर हुई वो किसी को पता भी नहीं है नहीं। उसको बाद में स्कॉलरशिप मिली थी वो वहाँ गया था अच्छा और ईमेल अच्छा। उसके बाद ही चालू हो गया इतने <laughs> सारे चीजों की शुरुआत जैसे कि हमारा वैदिक ज्ञान है उसी से हुआ हाँ <laughs> उससे ही और मेरा तो पूरा मेरी पीएचडी जो है वो संस्कृत में ही है सही बात है क्योंकि मैंने स्कूल में कोड पढ़ाई की पढ़ाई की थी अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं हां करता आप सभी को सुनकर कहीं ना कहीं आश्चर्य भी लग रहा होगा और लगना भी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर को आज हम लोग जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो भाषा की बात आती है लैंग्वेज की बात आती है जब हम लोग शब्दों को टाइप करते हैं इवन आप एंड्रॉयड फ़ोन हो या किसी भी की को यूज़ करते हैं तो उसमें भाषा की बात आती है लैंग्वेज की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं यूनिकोड की वजह से एक सिंपल वे में आज हम लोग उस चीज को यूज़ करते हैं यूनिकोड नहीं होता तो फिर हर भाषा का अपना जो है आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता था फिर उसके बाद यूज़ करना पड़ता था तो ये एक मिक्स एंड मैच वाली जो बात आती है वो यूनिकोड के माध्यम से सफल हुआ जिसके वजह से एक आम व्यक्ति को जिनको ज़्यादा भाषा की जानकारी नहीं है लेकिन वो टाइप कर सकता है अपनी भाषा में तो ये एक बहुत ही सुंदर कार्य जो है अपने अलका जी के द्वारा और अलका जी के साथ जो टीम थी उन्होंने इसको ईजाद किया तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करता हूँ इसी तरह के काम वो करते रहें और आइए आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जैसे कोई काम हम लोग करते हैं जैसे आपने ये चीजें शुरू की तो किस तरह की मुश्किलें आई उस दौरान मुश्किलें तो हमारे यहाँ क्या होता है हु. देखिए हमारा हमारे जो डिपार्टमेंट थी टाटा इंस्टीट्यूट में थी उसके बाद हमारे जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर रमणी और नरसिमहन नरसिम्हन के साथ रहने से वो हमारे डायरेक्टर थे प्रोफेसर नरसिमहन उन्हें कहा जाता है कि वो कंप्यूटर के इंडिया के जैसे की शुरुआत करने वाले में से थे उनका मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ा कि लैंग्वेजेस और भाषा का महत्व इतना हमारी हमारे जीवन में गहिरा है क्योंकि भाषा ही सब कुछ है भाषा ही हमें अनुभूति कराती है खुशी देती है दुख देती है गुस्सा देती है हमारे भावना उसके ऊपर होती है भाषा के साथ ही हम एक दूसरे से मन से जुड़ सकते हैं सो भाषा इज अ मिरर ऑफ माइंड अगर भाषा नहीं होती तो हम मन से कैसे जुड़ते तो ये जो हमारा है आंतरिक मन का मिलन जो वो भाषा के साथ ही है तो मुझे भाषा पर मैं तो आई एम इन लव वि और मैं सोचती थी कि अपनी भाषाएं कंप्यूटर पर आए सभी लोगों को अपनी भाषाएं आए और अपनी अपनी भाषा में जैसा मैंने खुशी से मेरा एस इस, एस सी तक खुशी से मैं जी सकी विदाउट स्टडिंग वैसा सभी आनंद खुशी से अभी आजकल के स्टूडेंट्स को मुझे देखा ही नहीं जाता हाँ, दया आ जाता बिचारे दया आ जाती है कि उनको पहले में कि... है नहीं वो पुस्तक लेके के बेचारा ढोने शुरू कर देते हैं और इतना करके उन्हें थोड़ा सा पढ़ने को भी नहीं आता है <laughs> लिखने को नहीं पढ़ने को नहीं बोलने को नहीं वो दो भाषा के बीच में फंस गए हैं नहीं उनकी भाषा नहीं अंग्रेजी <laughs> तो वो बेचारे देखते ही रहते हैं चलिए बात अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ जैसे अलका जी को लैंग्वेज से बहुत प्यार है शब्द जिसे कहते हैं शब्द संसार है शब्द को ये कहा जाता है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा से उनका जो है पहले से नाता रहा जुड़ाव रहा और जितना हम लोग अच्छी तरह से शब्दों को समझ पाते हैं भाषाओं को समझ पाते हैं उतनी ही हमें जो है ज्ञान की भी प्राप्ति अधिक होती है और खुशी मिलती है दो चीज़ें हैं एक ज्ञान जो है आपको तुरंत खुशी देती है, क्योंकि वो आपका निजी संस्कार है अज्ञानता जो है आपको दुख देता है मुश्किलें पैदा करता है तो ज्ञान से जितना आप जुड़ जाते हैं चाहे वो शब्दिक हो वैदिक हो सांस्कृतिक हो किसी भी तरह का ज्ञान हो वो ज्ञान कहीं ना कहीं आपको जो है उड़ान भरने में मदद करती हैं खुशी देने में मदद करती हैं तो आइए ज्ञान के इस बातों को और आगे बढ़ाते हुए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। ये अगला गाना जो है आपके लिए सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सुना है रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा रहो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 नमस्कार आप सुनडे रेडियो मोदन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है तो आप सभी एन्जॉय कर रहे होंगे और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करके आप सुन रहे होंगे क्योंकि आज हमारे साथ ख़ास मेहमान अलका जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने अभी शेयर किया कि किस तरह से भाषा के साथ उनका लगाव रहा और भाषा के साथ प्रेम ने ही उन्हें यूनिकोड बनाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सक्सेस भी मिला तो अब बात करते हैं कि हम अपने जीवन काल में बहुत सारे हमारे जो काम कर रहे हैं उनके अलावा जैसे हम लोग कुछ लीडर्स को पढ़ते हैं संत महात्माओं को पढ़ते हैं तो इनमें से कौन है जो आपको मोटिवेट करते रहे संत महात्माओं में से और क्यों मैं बहुत सारे संत महात्माओं का पढ़ती रही और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था जी मराठी पढ़ना बहुत आसान था शादी के पहले तो मैं पढ़ती रही उसमें मराठी में तो बहुत सारे संत संत और उनके वचन जो होते हैं जैसे ज्ञानेश्वर तुकार वो बहुत सारे गीता का भी अध्ययन होता है और आई थिंक मैं स्पिरिचुअल थी जो मुझे पता नहीं था हुँ, हुँ, हुँ, लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था बड़े बड़े नेता देश के लिए करने वाले जैसे कि सावरकर थे हुँ, हुँ, हुँ, देन मुझे सुभाष चंद्र बोस थे हुँ, हुँ, ये सभी के मुझे पढ़ना गांधी जी का एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ सत्या प्रयोग हुँ, हुँ. जब मैंने पढ़ा तो तीन दिन तो मैं ऐसी ये दुनिया में रही ही नहीं यू you नो know, मैं मुझे हमेशा लगता था कि मुझे ऐसा ही कुछ बढ़िया काम करना है लोगों के लिए तो ये मेरी मुझे थी ही मुझे वो प्रेरणा लेकिन अपने हुए का भी ये था कि अपने बच्चों को भी संभालना है उनके साथ अपनी फैमिली को भी संभालना है शादी करके जाते हैं तो वहाँ मैं जब शादी करके गई तो मेरे बाद मेरे सिवा सभी बुड्ढे ही थे <laughs> क्योंकि मैं और मेरी मिस स्त्री में क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष काम नहीं करते घर में <laughs> तो ये भारतीय संस्कृति में तो और बच्चे भी नहीं काम करते हैं बच्चे बहुत लाडले पाए रहे होते हैं तो कभी कभी गुस्सा भी आता है तो काम क्या फिर हमें ही करना है और हमें तो डबल ड्यूटी करनी पड़ती है नौकरी भी करती थी काम भी करती थी तो उसमें गुस्सा भी कभी कभी आता था घर पे ऊपर इतना थोड़ा सा दुर्लक्ष्य होता था घर ठीक ठाक करने के लिए वगैरह टाइम ही इसी सबसे बड़ी महिलाओं की समस्या उन्हें समय नहीं मिलता नहीं। उनको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल समाज ने समझ नहीं दिया है अभी आप किसी भी इवन घर की घर में नौकरी नहीं करने वाली भी महिला को बोलो कि तू दो घंटा निकाल के आ जा वो बोलती है समय नहीं सही बात है तो वो इतना ये थोड़ा सा बदलना चाहिए हाँ। महिलाओं को भी थोड़ा समय देने की जरूरत है और मैं सोचती हूँ मैं मेरे भाइयों को <laughs> ये करती हो कि आप जरा सोचिए उनके चोले में जाके देखिए महिलाओं के चोले में जाके देखिए तो उनकी समस्याओं का आपको भी पता लगे और उनसे आप ना, नहीं तो क्या होता है फिर फिर जो पति होता है उसको लगता है कि अरे इसको तो कुछ मालूम ही नहीं तो तो तो आता ही नहीं उसको तो कुछ आता ही नहीं तो उसका उसके प्रति रिस्पेक्ट भी कम हो जाता है हुँ, हुँ, हुँ, बट सच बात यह है कि उसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।, है ना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को कहीं ना कहीं अलका जी जो है अपने महिलाओं के प्रति जागरूक रहने के लिए बता रहे हैं सभी पुरुषों को <laughs> क्योंकि ऐसा नहीं आज के समय में जैसे समय बदलता गया क्योंकि कुछ अरा था जो पहले पिछले कुछ सौ साल पीछे अगर हम लोग चला जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें थी फिर उसके बाद हम कुछ पचास साल पीछे चला जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें थी और आज समय बदल गया है आज समय कुछ और है तो आज के समय में हमें आ, समानता के भाव से हम लोग सभी लोग जी रहे हैं चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों के लिए समान कैटेगरी के, के जॉब्स मिलते हैं और समान काम करते हैं और दोनों दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे को हेल्प करते हुए कदम से कदम मिला चल सकते हैं तो इसीलिए हमें थोड़ा सा कभी कभी यह भी लगता है कि महिलाएं होकर भी काम करना बाहर और प्लस घर का काम संभालना तो ये दोनों चीज़ें भी आजकल बहुत सारी महिलाएं करती हैं शहरों में तो एक ट्रेंड बन गया है कि नौकरी भी करना और घर भी संभालना और शायद गांव में थोड़ा सा ये सिचुएशन नहीं है कि आपको नौकरी नहीं करनी पड़ती लेकिन फिर भी घर के बहुत सारे काम होते हैं सफाई की बात हो कपड़े धोने की बात हो या फिर खाना बनाने की बात हो तो इसमें भी उतना ही टाइम लगता है ऐसा नहीं कि इसमें टाइम कम लगता है आप अगर आठ घंटा ड्यूटी करते हैं तो घर में महिला बारह घंटा काम करती रहती हैं आप तो एक बार ड्यूटी आठ घंटे का बजा के आ गए लेकिन यहाँ पर तो तीनों टाइम आपको ड्यूटी देनी खाना बनाना है नाश्ता बनाना है रात का फिर खाना बनाना है सफ़ाई करना है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों को जैसे अलका जी कह रहे थे उनके आँचल में जाग के देखो यानी कहने का भाव ये है कि यहाँ पर आँचल इन देंस फिज़िकली नहीं लेकिन मेंटली आप सोच के देखिए उनके जगह पे खड़े होके सोचिए कि अगर एक दिन आप महिला बन के पूरे दिन का अगर काम आप सोचेंगे तो ही तुमको पसीना छूट जाएगा तो इसीलिए थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को उस जगह पर खड़े होके सोचिए हर व्यक्ति को जब हम लोग बोलते हैं तो बोलने के पहले उस जगह पर जाके आप सोचिए कि क्या सही मैं बोल पाऊँगा या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्या तो तभी आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति का यूनिकनेस है हर व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है और करता रह रहा है लेकिन उसके साथ में हमें कोई चीज़ हम उनके अगेंस्ट में बोलते हैं तो उससे पहले हमें दस बार सोचना होगा तो ये चीज़ें हैं कहीं कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये रा, राइट वे में तो राइट वे में चीज़ें जैसे कि अम, उन चीज़ों को समझते हुए समझाना भी पड़ता है तो अलगा जी ने एक बात अच्छी बात बताया कि बच्चों को अगर समझाना हो जिस तरह से हम खेल खेल की बातों से ज्ञान देना शुरू किया उसने तो वैसे ही हम भी अगर कोई बात बताना हो तो मजाक मजाक में बातें करते करते अगर किसी को कोई बात कह भी देते हैं तो वो दिल पर उतना नहीं जाता लेकिन वो काम हो जाता है तो ऐसा भी कुछ ट्रेंड हो आपके पास कुछ ऐसे कलाकारी हो आपके पास जिससे लोगों को साथ लेके चलने की बात हो तो बड़ा अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि अलका जी इन सारी चीजों को समझते हुए अपनी घर की जिम्मेवार समाज के लिए उन्होंने काफी काम किया है तो अभी भी मुझे अभी ये वो याद आई अजान आमी तुझी बालके तू सर्वा पिता नेमा ने तुझ नमितो गातो तुझा गुणांचा गुणांचा कथा <laughs> ये तो ब्रह्मा कुमारी का ये है मेन हाँ। जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखा था आमी जानुझी बालक हैजान तुम्हारे बच्चे, बच्चे हैं हा तू सर्वान पिता तुम सबका पिता, पिता है, है। और नेमा ने मीन्स रेगुलरली हम गा रहे हैं तुम्हारे गुणों गुण गुणगान अभी गुणगान <laughs> कहने में भी बहुत ही उससे अच्छा नागरिक क्यों बन सकता है क्योंकि वो हमें सिखाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है नहीं, नहीं, नहीं। इसके लिए रेफरेंस पॉइंट दुनिया में होना लोग बच्चों के लिए होना बहुत जरूर है बहु, बहुत से टाइम वो फैमिली वो काम करती है बच्चों को माँ कहती है नहीं बेटा ऐसा कर नहीं बेटा ऐसा कर और वो माँ को मानता है तो चलो उसके लिए अच्छे बुरे का बट बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी है कि जिनमें इतनी माँ को टाइम नहीं होगा है ना और माँ इतनी अपने ही इसमें बिचारी दुखी होगी तो वो दूसरों को क्या करेगी? गुस्से में होगी उसके पति के साथ झगड़ा होता होगा कुछ जी. भी हो सकता है तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए मैं तो सोचती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी अभी एक स्टेप आगे जाके छोटे बच्चों के लिए ही ऐसे गुरुकुल बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया और बहुत ही अच्छी जो बातें हैं आपने अपने बचपन को याद किया बचपन की एक प्रार्थना भी आपने सुनाई मराठी में हमें बहुत अच्छा लगा और जहाँ पर बातें होती हैं जहाँ हमें लगता है कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए और आज के समय में जैसे कि आपने सही बात कहा कि आज के बच्चे बचपन को भूलते जा रहे हैं और वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उनको फीडिंग ही ऐसे बड़े लोगों की दे रहे हैं कि बचपन की जो कहानियाँ हैं अगर कहानियाँ बताते भी हैं तो आजकल वो ठीक से हमको समझ में नहीं आता और कुछ कार्टून चीज़ें दिखाते हैं अलग चीज़ें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बताते हैं तो बच्चे उस चीज़ को जोजिनल बचपन था जैसे आपका बचपन है वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग पूरी तरह से गायब हो गए हैं तो उसे फिर से वापस लाने के लिए गुरुकुल पद्धति का होना बहुत ज़रूरी है और आपने कहा कि संस्कृत भाषा में या संस्कृत में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को जो है आ, संस्कारित करते हैं मूल्यवान बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई वो चीज़ें उस भाषा में ना सिखाकर उसी को अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में या भोली भाषा में अगर उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को सुनाते हैं तब भी उसका असर उतना ही हो सकता है और बच्चे उन चीज़ों को समझ भी सकेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों की ज़रूरत है और धीरे धीरे जैसे आपने कहा कि इस बदलाव में अगर ये चीज़ें हम लोग कर लेंगे तो ये भी एक यूनिकोड बन जाएगा मूल्यवान बनाने के लिए संस्कृत करने के लिए व्यक्तियों को तो एक इंसानियत के नाते हमें इस पर भी काम करना चाहिए और मैं विशेष हमारे सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगा अगर बुद्धिजीवी लोग सुन रहे हैं हमें तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह का इस पड़ाव पे काम कीजिए और जहाँ आप अगर संस्कृत के मास्टर हैं तो आप उन चीज़ों को एक सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर करके बच्चों तक पहुँचाइए ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं ऐसी मैं आशा करता हूँ और चलिए अब वक्त हो गया है इजाज़त लेने का जाते जाते मैं अलगा जी से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे मोटिवेटर्स जैसे आपने कहा बताया उनके बारे में यात्राएं हम करते हैं स्कूल लाइफ से ही हमारी जो है हर साल में कहीं कही ना कहीं एक वर्ष में एक बार हम लोग पिकनिक का भी स्पॉट बच्चों को ले जाते हैं आपका टूरिज्म की कुछ बातें आप सिक्सटी सिक्स ईयर्स में कौन कौन से जगह पर गए हैं शॉर्ट में थोड़ा सा हमारे सभी श्रोताओं को अपनी यात्रा ज़रूर कराइए मुझे <laughs> तो टूरिज़म बहुत अच्छा लगता है बचपन में गरीबी के कारण ज़्यादा जगह नहीं जा सके एक आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो शादी के बाद भी जिम्मेदारी बहुत थी घर में सासू माँ थी <laughs> और ये थे तो और पैसे का भी इतना ये नहीं था कि टूरिज्म के लिए पैसा तो चाहिए <laughs> बट एक मुझे याद है कि मैं मेरी लड़की वो टाइम एक ही थी लड़का लगभग नौ दस साल के बाद हुआ तो उसको लेके मैं कश्मीर गई थी और उसने इतना एंजॉय किया तो उसके अभी के फोटो अभी भी मैंने रखे है। हैं और हर एक फोटो पे वो तो शहर की लड़की जब गांव में और ऐसे निर्सर्ग में आती है पहले तो वो ये हो गए ये सभी जगह पौधे ही पौधे बिल्डिंग्स का है <laughs> और पानी का वो जब घर था वो बोट थी वो बोलते नहीं मुझे उसमें ही जाके रहना है तो तीन तीन बार वो बोट में ही कश्मीर के वो क्या शिकारा बोलते जी, जी, जी। <laughs> बहुत मजा की उसने जी एंजॉयड इट पानी में वो उस नदी में उसको अरे शहर की लड़की को इतना मजा आया कि वो पानी में वो सो सब ऐसे सब पत्थर जमा किए उसने और <laughs> मैं भी उसके साथ इसे बच्चों के साथ हमें भी बच्चा, बच्चा होने का मौका, का मौका मिल जाता है।, <laughs> है तो मैंने मैंने तो अपने बच्चों का ये बहुत इन्जॉय किया <laughs> लड़का था मेरा तो वो भी वो ज्यादा बाहर घूमने का नहीं बट वो स्पोर्ट्स में था <laughs> उसके हर एक स्पोर्ट्स के इवेंट में मैं जाती थी एज इफ आई एम प्लेइंग मैं इन्जॉय करती थी क्योंकि मैंने इतना करने को टाइम नहीं मिला था तो बच्चों के साथ हम अपनी जिंदगी दोबारा जी सकते हैं अगर से जिसमें भी हम जो भी काम करें हम अगर वो हम खुशी से करें ना बस हो गया तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई <laughs> यही मेरा संदेश है तो खुशी लाओ खुद के जीवन में भी लाओ और दूसरों के जीवन में भी लाओ और उसमें जो खुशी मिलती है ना उसकी तुलना किसी भी खुशी के बराबर नहीं हो सकती <laughs> चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बहुत सारी बातें हमने अलका जी से सुनी जैसे कि उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में बातें बताई और अभी अभी रिसेंटली जो टूरिज्म के बारे में बताई तो कई बार होता है कि हमें घूमने का शौक किसको नहीं है सबको है लेकिन फिर भी बजट तो देखना ही पड़ता है पैसों की बातें आती हैं जब भी मौका मिले ज़रूर घूमना चाहिए ताकि हम उन चीज़ों को जी सकें देख सकें तो जैसे इन्होंने बताया कि कश्मीर की बातें तो शहर से जैसे हम लोग उस जगह पर नेचर में चले जाते हैं तो वो एक अलग फील होता है और उसके साथ ही अलका जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि संस्कृत जो है उसे कहीं ना कहीं फिर से बच्चों को सिखाना है या पढ़ाना है और तीसरी एक बात मुझे उनकी लगी अच्छी कि वो किताबें पढ़ती थी लैंग्वेज के साथ उनका बहुत प्यार रहा जिसके वजह से उन्होंने अपने जीवन काल में जहां उनको काम मिला वहाँ पर भी उन्होंने बहुत माइल स्टोन किए जो आज भी यादगार है मैं चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको खुशनुमा बनाएगी लेकिन दूसरों को सुनाने के बाद वो भी खुश हो जाए ऐसा कुछ माइल आप भी अपने जीवन में बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलका जी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और okay. थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने okay. के लिए okay. ओम भाई जी ओम शांति बहुत ही चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में सलामी जिंदगी में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर और किसी एक खास मेहमान को लेकर आएंगे तो तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहो अपने अपने अपने अपने लिए लिए लिए लिए जिए जिए जिए जिए जिए जिए तो तो तो क्या तो क्या क्या दिल दमाने के जिए तो क्या जिए क्योंकि दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए